शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्मृति कथा श्री हिरेंद्र चट्टोपाध्याय बीए श्री हिरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय परम पूज्यपाद श्री श्री महापुरुष महाराज के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे हुआ था 1929 ईस्वी में उस समय मेरी अवस्था तैतीस वर्ष की थी उससे पहले मैं कभी बेलुरमठ नहीं गया था और न किसी साधु से मेरा परिचय ही हुआ था श्री श्री रामकृष्ण कथामृत ग्रंथ मैंने अपने बहनोई के घर में देखा था और उत्सुकतावश कुछ पढ़ा भी था स्वामी जी की पुस्तकें भी मैंने कुछ कुछ पढ़ी थी किंतु विशेष धारणा नहीं हुई निर्धन की सेवा करने की प्रवृत्ति मुझे बचपन से ही थी सरकारी ऑफिस में मैं नौकरी करता था मैं व्यायाम करता और कुश्ती भी लड़ता था डिफ़ेंस पार्टी का मेरा नेता बनकर मैं रात को मोहल्ले में पहरा देता था फिर प्रयोजन होने पर पड़ोस के लोगों को रुग्न होने पर निःशुल्क होम्योपैथी दवा भी देता था इस तरह सहज गति से मेरा जीवन चल रहा था उस समय मेरी पत्नी भीषण रोग से आक्रांत हुई जीवन संशय अवस्था हो गई उसे कलकत्ते के बड़े बड़े डॉक्टरों के चिकित्साधीन रखा गया अपार अर्थव्यय गुरु ऋण भार और अन्य कारणों से मानसिक कष्ट के कारण मैकिंग कर्तव्य विमो हो गया ऐसे समय मेरे एक मित्र मुझे स्वामी विवेकानंद जी के भाई माननीय महेंद्रनाथ दत्त महाशय के पास ले गए वे हरिद्वार कनखल आदि स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य तथा तपस्या आदि के संबंध में उपस्थित भक्त मंडली के साथ वार्तालाप कर रहे थे मुग्ध होकर एकाग्र चित्र से उनकी बातचीत सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी अन्य राज्य में आया हूँ उन्होंने मेरा परिचय पूछा मेरे मित्र ने समस्त बताया उसी रात को मैंने स्वप्न में देखा मानो वहीम बाबू कह रहे हैं तुम यह मंत्र जपो शांति पाओ पा जाओगे दूसरे दिन उनके पास जाकर मैंने उस स्वप्न की बात बताई उन्होंने गंभीर भाव से कहा तुम्हारा दीक्षा लेने का समय हो गया है किंतु मैं किसी को दीक्षा नहीं देता तो भी तुम्हें यदि मेरे ऊपर श्रद्धा हो तो मैं जिनके प्रति श्रद्धा करता हूँ वे अभी जीवित है जाओ स्वामी शिवानंद महाराज के पास जाकर कहो कि मैंने तुम्हें भेजा है वे तुम्हें दीक्षा देंगे मैंने कहा मैं तो कभी मठ में नहीं गया किसी को पहचानता भी नहीं क्या होगा उन्होंने मेरे एक मित्र का नाम बतला कर कहा वही तुम्हें वहां ले जाएगा चिंता न करो उस घटना के कुछ दिनों के बाद ही एक दिन प्रातःकाल मैं अपने उन मित्र के साथ श्री श्री महापुरुष महाराज का दर्शन करने बेलर मठ पहुंचा। पुराने मठ भवन के दुमझले पर चढ़कर देखा ठीक पश्चिम ओर के कमरे में एक कुर्सी पर वे बैठे हुए हैं ध्यान गंभीर सौम्य मूर्ति देखकर हमने भक्ति के साथ उनके श्री चरणों पर प्रणाम किया मित्र ने मुझे दिखाकर उनसे कहा इसे महिम बाबू ने आपकी पा, आपके पास भेजा है दीक्षा के लिए महिम बाबू का नाम सुनते ही महाराज बोल उठे ओह महिम महिम महिम महिम वह कैसा है चाय पी पीकर उसने लिवर का सत्यानाश कर डाला है मेरे मित्र ने महिम बाबू का समाचार देकर हमारे आने का उद्देश्य फिर से बताया इसने पूर्ण प्रसन्न दृष्टि से मेरी ओर देखकर उन्होंने कहा हाँ बेटा तुम्हारी दीक्षा होगी किंतु अभी नहीं या बाद में आना मेरा नाम धाम वर्ण आदि उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा उसके बाद मैं बीच बीच में अकेला ही उनके दर्शन के लिए जाता था प्रणाम करके खड़ा रहते देखकर कर वे कहते अब शरीर अच्छा नहीं है बाद में आना बेटा उन्नीस सौ समाप्त हुई पत्नी की बीमारी चल रही थी डॉक्टर यूनान चिकित्सा कर रहे थे एक दिन मन अत्यंत बेचैन हो गया भोर में मठ जाकर मैंने श्री श्री महापुरुष जी के चरण वंदना की मुझे देखते ही उन्होंने कहा ओह तुम आए हो जाओ गंगा स्नान कराओ। आज ही तुम्हारी दीक्षा होगी आनंद से प्रफुल्लित होकर मानो उछलते कूदते मैं सीढ़ी से उतर रहा था नीचे ऑफिस का कमरा था एक सेवक ने पूछा क्यों महाराज महाशय जी इतनी शीघ्रता किस बात की मैंने उन्हें दीक्षा और स्नान की बात बताई उन्होंने कहा स्नान तो किया जाएगा किंतु साथ में वस्त्र आदि है मैंने इतना नहीं सोचा था बताया नहीं है उन्होंने ऑफिस के भीतर से दो अंगोछे लाकर दिए स्नान आदि करने के बाद मैं ऊपर जा रहा था देखकर सेवक ने मुझसे पूछा दीक्षा तो होगी किंतु गुरुदक्षिणा पास में है न रोज जेब में कुछ रुपये पैसे रहते थे किंतु उस दिन कुछ भी नहीं था केवल लौटने के गाड़ी किराए के लिए कुछ पैसे थे सोचा वही दे दूँगा और पैदल लौट जाऊँगा मन की बात सेवक को जताते ही उन्होंने हंसकर कहा पैदल लौट जाने की आवश्यकता नहीं यह हर लीजिए दक्षिणा में इसे देने से ही काम चलेगा दीक्षा के लिए मैं श्री श्री महापुरुष के कक्ष में गया वे अपने तखत पर बिस्तर पर बैठे थे पुराने ठाकुर मंदिर की ओर देखते हुए दोनों हाथ बिस्तर पर थे मुखमंडल कुछ लाल सा था सारे शरीर से मानो ज्योति निकल रही थी मुझे नीचे फर्श पर बिछे हुए एक आसन पर बैठने के लिए कहा फल बेल पत्र गंगा जल पूजा होम आदि किसी का भी आयोजन नहीं था उन्होंने भाव में विभोर होकर धीर गंभीर स्वर से प्रत्येक शब्द पर जोर देकर मुझे महामंत्र दान किया एक एक शब्द उच्चारण करने के बाद श्री श्री ठाकुर का हृदय में ध्यान करने के लिए कहा साथ साथ प्रार्थना करने के लिए शब्द भी बता दिए ठाकुर आप मेरे धर्माधर्म और पाप पुण्य का भार लीजिए और मेरे समस्त कर्मों के फल भी आप ही ले लीजिए मठ से प्राप्त हर्रे की गुरु दक्षिणा देकर मैंने प्रणाम किया बाद में उन्होंने मुझसे कोने में बैठकर कुछ देर तक जप करने के लिए कहा तदनंतर उस दिन मैंने मठ में ही प्रसाद पाया कब कितनी बार कितनी संख्या में जप करना होगा वह उन्होंने नहीं बताया और मैंने भी नहीं पूछा इसके बाद मठ के शिल्प विद्यालय से श्री श्री ठाकुर श्री श्री मातृदेवी और श्री गुरुदेव के चित्र खरीदे उन्हें शीशे में मढ़वा कर अपने मकान के एकांत स्थान में अपितकर कर मैं जप करता था कुछ समय ऐसे ही बीत गया पत्नी की बीमारी के कारण दीक्षा की बात उसे मैंने नहीं बताई उत्तम चिकित्सा के क्रमशः उसके स्वास्थ्य को धीरे धीरे उन्नति होने लगी अंत में एक दिन मैं उसके पास पकड़ा गया उसे छोड़कर मैंने अकेले ही दीक्षा ली थी सुनकर ही वह रोने धोने लगी फिर एक दिन उसने कहा कि गुरुदर्शन के लिए मुझे एक बार ले चलना होगा यद्यपि उस समय भी उसे चलने फिरने की शक्ति नहीं थी फिर भी डॉक्टर की आज्ञा लेकर मोटर से हम लोग मठ पहुँचे साथ में दो शिशु कन्याएं और एक बिहारी रसोईया था गाड़ी पूजनी ज्ञान महाराज के कमरे के सामने खड़ी कर दी गई यह उन्नीस साल की घटना है गाड़ी से उतरकर कर श्री श्री महापुरुष जी के दर्शन करने को आज्ञा लेने के लिए मैं सेवक से जाकर मिला दुर्भाग्यवश उस दिन श्री श्री महापुरुष महाराज का शरीर बहुत ही खराब था वे लोग आज्ञा लेने देने में राजी नहीं हुए मैं लौट आया और पत्नी से कहा तुम्हारे भाग्य में नहीं है क्या करूं? बताओ अब घर चलो वह रोने लगी मोटर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने को हुई था कि इतने में एक साधु ने दौड़ते हुए आकर कहा गाड़ी में जो है उन्हें महाराज ने भेंट करने के लिए बुलाया है अप्रत्याशित आह्वान से हम लोग अत्यंत आनंदित हुए पूजनीय ज्ञान महाराज के कमरे में से हम एक कुर्सी मांग लाए और उस पर पत्नी को बैठाया फिर उस कुर्सी को उठाकर महापुरुष महाराज के कमरे तक ले आए साथ में दो कन्याएं भी आई कमरे में प्रविष्ट होकर देखा वे प्रसन्न भाव से तख्त पर बैठ बिछे, बिस्तर पर बैठे हैं पीछे और दोनों बगल कुछ तकिए रखे थे पास ही कुछ सेवक थे एक सेवक ने कहा वहीं से प्रणाम कर चले जाइए मेरी पत्नी ने पूछा बाबा पैर छूकर प्रणाम नहीं कर सकूँगे महापुरुष जी ने कहा हाँ माँ तुम कर सकोगी किसी तरह आगे जाकर प्रणाम करके शिशु कन्याओं को दिखाकर मेरी पत्नी ने पूछा और ये हाँ ये लोग भी कर सकते हैं उन लोगों ने प्रणाम करने के अनंतर मेरी ओर देखकर पत्नी ने पुनः पूछा और ये उत्तर हाँ ये भी कर सकेंगे डॉक्टर और सेवकों की बात की परवाह न कर महापुरुष महाराज ने अपने देव शरीर का स्पर्श कर प्रणाम करने के लिए हमें आज्ञा दी हम लोग भी उनके प्रणाम कर धन्य हुए और परिपूर्ण हृदय से घर लौट आए इसके बाद दीक्षा ग्रहण करने के लिए मेरी पत्नी बहुत आतुर हो गई महापुरुष महाराज से निवेदन करने पर वे क्षण भर आँख मूंदे रहे फिर सोचकर बोले हाँ उसकी भी दीक्षा होगी वह बहुत सीधी है किंतु इसे यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है मैं मंत्र लिख देता हूँ कल तुम लोग प्रातः काल स्नान करके श्री ठाकुर के चित्र के सामने बैठकर पहले तुम जप आदि कर यह मंत्र लिखा हुआ कागज़ उसे दे देना उसी से काम हो जाएगा वैसा ही किया गया इस तरह पत्नी की दीक्षा हो गई दूसरे दिन प्रातः काल उठकर पत्नी ने कहा कल रात्रि में मैंने एक अपूर्व स्वप्न देखा है मानो एक वृद्धा ने मेरे पास आकर पूछा तुम्हारी आज दीक्षा हो गई मैंने कहा जी हाँ उन्होंने फिर से पूछा क्या मंत्र पाया मैंने कहा नहीं बताऊंगी उन्होंने कहा बताओ ना मैंने कहा नहीं वह कहना नहीं चाहिए अंत में जाते समय उन्होंने कहा मैं जानने के लिए आई थी कि तुम मंत्र पढ़ सकी हो या नहीं खैर जो पाया है उसी से होगा पत्नी की बात सुनकर मैं बहुत आनंदित हुआ और वह बात किसी से न कहने के लिए उसे सचेत कर दिया बाद में मुझे ऐसा लगा कि सुश्री देवी स्वयं आई थी और मेरी पत्नी ने मंत्र को ठीक ढंग से ग्रहण किया है अथवा नहीं यह जानना चाहती थी कुछ साल अच्छी रहकर मेरी पत्नी पुनः भयंकर रोग से आक्रांत होकर उन्नीस सौ ईस्वी में दिवंगत हो गई बहुत दिनों तक रोग भोगते रहने से उसके मस्तिष्क में विकार आ गया था किंतु आश्चर्य की बात यह है कि निधन के दो दिन पहले से उसकी अवस्था एकदम बदल गई थी और वह बिल्कुल स्वाभाविक हो गई थी अंत में मेरे मुख से श्री ठाकुर का नाम आग्रह के साथ सुनते हुए वह शरीर छोड़कर चली गई दीक्षा के लिए मेरा मन कहां तक तैयार था मालूम नहीं किन्तु अमोघ शक्ति के प्रभाव से दीक्षा के बाद क्रमशः मेरे भीतर कुछ अचिंतनीय परिवर्तन होने लगे प्रथम गुरुदत्त महामंत्र ने मानो मुझे वशीभूत कर डाला है चाहूँ या न चाहूँ जब तक जहां तहां अपने आप ही भीतर महामंत्र का जप होने लगता रास्ता गाड़ी मकान दफ्तर कहीं भी रहूं, छुटकारा नहीं मिलता मन मानो अपना नहीं है मानो कोई ईश्वरीय शक्ति मन को परिचालित कर रही है अंत में ऐसा हुआ कि दफ्तर के काम में मन लगाना बहुत ही कठिन हो गया द्वितीय मन के रिपों रिपुओं काड़ना मेरे अनजान में शांत हो गई तृतीय मन में कुछ भी चपलता चंचलता आती तो मैं बाद झट श्री गुरुदेव का दर्शन करने जाता उससे वह शांत हो जाती और वह भाव महीने भर तक फिर नहीं आता उनके अंतिम दिनों में जब उनके चरण स्पर्श करना निषिद्ध हो गया था तब केवल उनके दर्शन मात्र के फल अनुभूत होते थे चतुर्थ मन के भीतर कोई संदेह उठने पर इच्छा होती कि श्री गुरुदेव से प्रश्न पूछकर उसका समाधान कर लूँगा किंतु उनके पास जाते ही प्रश्न की मीमांसा होकर तुरंत मन शांत और मुक्त हो जाता महापुरुष महाराज को जब कभी मैं देखने जाता तभी देखता कि वे ध्यानस्थ हैं प्रशांत गंभीर मूर्ति मानो अर्धबाह्य दशा में है उन्हें देखते ही मुझे लगता कि मानो साक्षात शिव हैं मानो मेरा ही उद्धार करने के लिए भी लीला विग्रह धारण किए हुए हैं एक दिन मन में कुछ संदेह उपस्थित होने पर मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज श्री गुरुदेव से प्रश्न पूछना ही होगा उन्हें प्रणाम कर मन का सारा प्रश्न पूछने के लिए मैंने पहले कहा प्रभु कुछ भी तो समझ में नहीं आता उन्होंने तुरंत उत्तर दिया तुम्हें तो समझने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा उन्हें उन्हें पुकारो केवल पुकारो हाथ में तीन बार ताली देकर माँ माँ माँ कहकर पुकारने पुकारो समझने की आवश्यकता हो तो वे ही समझा देंगे फिर कभी मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और अपने इस दीर्घ जीवन में देखा है कि उनका उपदेश पूर्णतया सत्य है वे श्री श्री माँ ठाकुर के प्रतिनिधि थे मनोवासी श्री ठाकुर ही अंतर्यामी रूप से समस्त संदेहों का समाधान कर देते हैं उन्होंने कभी मेरा नाम धाम जाति आदि नहीं पूछा महिम बाबू ने जिसे भेजा है यही था मेरा परिचय प्रायः दफ्तर से लौटते समय मैं उनका दर्शन करने जाता था रास्ते में मुझे जो फल मिठाई आदि अच्छा लगता वह ले जाता था किंतु ऐसा निर्बोध मैं था कि वे चीज़ें उनके पैसे उनके जैसे अस्सी वर्ष के वृद्ध के लिए उपयोगी होगी या नहीं इस विषय में कभी सोचता भी नहीं था एक दिन मैं सेब लेकर गया उन्होंने देखना चाहा, मैंने सेव दिखाए देखकर उन्होंने कहा बहुत अच्छा एक यहाँ रख दो मैं खाऊंगा, बाकी सब ठाकुर मंदिर में दे जाओ जीवन में केवल एक बार मैंने उनका आशीर्वाद मांगा था किंतु यहाँ भी मेरा मूर्खता की बात अभी भी याद आती है लोग कल्पतरु, गुरु रूप भगवान से ज्ञान चाहते हैं भक्ति चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं किंतु मैंने मांगा आशीर्वाद जिससे मैं कर्मयोगी बन सकूँ प्रसन्न दृष्टि से मेरी ओर देखकर उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दिया बनोगे बनोगे बनोगे मैं कहता हूँ निश्चित ही कर्मयोगी बनोगे उसके बाद अनेक वर्ष बीत गए जब मैं अपने गत जीवन का स्मरण करता हूँ तो देखता हूँ कि अनेक प्रकार के कर्मों के भीतर से मुझे जाना पड़ा है कर्म योगी हो सका हूँ या नहीं मैं नहीं जानता किंतु जीवन भर मैं श्री श्री ठाकुर के लिए ही काम करता आ रहा हूँ श्री गुरु की मृत लीला के अवसरान के दिन मठ में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे नहीं हुआ वे स्थूल शरीर में विद्यमान न रहने पर भी उनकी कृपा से मैं कभी वंचित नहीं हुआ कुपथ से भटक जाने का उपक्रम होते ही उनकी दिव्य उपस्थिति मुझे ज्ञात हो जाती थी गुरुदेव की कोई सेवा मैं नहीं कर सका था उन्होंने भी कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा उनके दिवंगत हो जाने पर उससे मेरे मन में विशेष पश्चाताप था एक रात को मैंने स्वप्न में देखा श्री श्री ठाकुर आए हैं और कह रहे हैं अजय मुझे एक धोती और एक चप्पल की आवश्यकता है तुम दे सकोगे मैंने कहा जरूर दूंगा देखूं बाबू तुम दे सकोगे या नहीं इतना कहकर वे अदृश्य हो गए नींद खुल गई भोर हुआ क्या करूं सोचने लगा श्री ठाकुर को क्या दूं समझ में ना आने से मैंने पूजने महिम बाबू के पास जाकर सारी बातें बताई उन्होंने कहा इसमें सोचने की क्या बात है मठ के प्रेसिडेंट को वे चीज़ें खरीद कर दे आओ बाद में एक दिन उन चीज़ों को खरीद कर मैं स्वामी अखंडानंद जी महाराज को दे आया और संभवतः श्री श्री ठाकुर का प्रसाद समझकर कर उन्होंने उन चीज़ों को अपने सिर से छुला रख लिया मैं एक हरी सभा से हरी सभा के सेक्रेटरी के पद पर निर्वाचित हुआ श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी की भावधारा प्रचार में सुविधा होगी यह समझकर मैंने वह पद ग्रहण कर लिया कार्यकारिणी समिति की इच्छानुसार हर रविवार को वहाँ श्री श्री हरिकीर्तन होने लगा पूजनी रामदास बाबा जी के गुरुभाई अन्य एक वृद्ध बाबा जी कीर्तन करते थे एक दिन कीर्तन के अंत में बाबा जी ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा बाबूजी आपके दीक्षा लेने का समय हो गया है मैंने कहा मेरी दीक्षा तो हो गई है उन्होंने कहा आप नहीं जानते जैसे शिक्षा की उच्च और निम्न श्रेणी है उसी तरह दीक्षा में भी है वैष्णव प्रदत्त नाम के बिना मनुष्य में प्रेम भक्ति नहीं होती इतना कहकर उन्होंने श्री श्री चैतन्यशीलता मृत ग्रंथ से थे। कुछ पद उद्धृत कर बताए छोटे वृक्ष में घेरा लगाना होता है श्री श्री ठाकुर का यह उपदेश न मानने के कारण मेरे अपरिणत भाव राज्य में आघात लगा मैं किंकल दबूढ़ हो गया किंतु उसी समय कुछ सिद्धांत निश्चित न करके मैंने समय मांगा उस दिन संध्या समय मैं जब करने बैठा थोड़ी ही देर में श्री श्री ठाकुर की ज्योतिर्मय मूर्ति ध्यान गोचर हुई देखा हस्ती हुई पूर्ण इष्ट मूर्ति सामने खड़ी है वे दोनों हाथ उठाकर मुझे अभय दे रहे हैं उसी क्षण वह मूर्ति अदृश्य हो गई आनंद से प्रफुल्लित होकर मैं जब छोड़कर उठा और बाबा जी के एक स्थानीय विशिष्ट शिष्य के घर जाकर कहा आया यह जन्म मेरा निम्न श्रेणी में ही रहे उच्च श्रेणी में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है